की ओम नमो नारायणाय ब्रह्मसूत्र शां्र भाषण समन्वयाधिकरण में द्वितीय वर्णक जिसमें प्रतिबद्ध की विधि के अंतर्गत वेदांतों का तात्पर्य है ऐसा प्राभागर का मत है इसके विषय में कहा जो अलौकिक ज्ञान होता है वो विधि के द्वारा ही सिद्ध होते हैं जैसे यु को आहवनी आदि का दृष्टान्त दिया इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान भी अलौकिक है उसको इसी प्रकार जानना चाहिए तो सिद्ध वस्तु होने पर भी उपास्ति के द्वारा ही वो प्राप्ति होगा इस विषय में बहुत सारे वाक्य दिया जो मीमांस के प्रामाणिक वाक्य है कर्मावबोधन ही सब वाक्यों का तात्पर्य वेद का तात्पर्य है क्या भी कहा था इसमें टीका चल रहे टीका में एक आशंका है सिद्धांत के ओर पर त्र लोक शब्दस्य से वेद्यत्व उपहिद स्वार्थे स्वाथे शक्ति नियमान लोक में जो शब्द है वो मान वेद्यत्व यानी अन्य प्रमाण से सिद्ध जो तात्पर्य है उसमें ही स्वार्थ से शक्ति को संपन्न करता है जो भी आप शब्द प्रयोग करेंगे वो शब्द का अर्थ लोग में परिचित होना चाहिए तो शब्द से मान्तर वेद्य उपहित स्वार्थ उपहित स्वार्थ मने जो स्वार्थ उसके अंदर निहित हो शब्द के अंदर उसका अर्थ निहित होना चाहिए उसी में ही शक्ति नियमात, उसी में ही उसका अर्थ तात्पर्य माना जाता है यह शक्ति नियम यह है इसको उपहित स्वार्थ शक्ति नियम ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी शब्द में अर्थ निहित होता है इसलिए वो लौकिक न्याय से जिसका लौकिक प्रमाण से जिसको जाना जाता है लौकिक प्रमाण से होगा और नहीं है तो भी वो बाद में उसको सिद्ध करते हैं वो बाद में वो प्रगट हो जाएगा ऐसा भी है ये आगे जाके देवदाधिकरण आएगा देवदाधिकरण में इसके बारे में विचार करेंगे शब्द में अर्थ निहित होता है फिर वो प्रगट करते हैं निमित्तों से प्रगट हो जाता है तो एक तो ये है दूसरा देवदत्ताधिपदेदा अर्थ दि दृष्टि है सर्व शब्दा नाम तदेव अर्थ बोधित्व और देवदत्ता दि जो शब्द है लौकिक शब्द है देवदत्त कोई व्यक्ति का नाम है ऐसे शब्दों का भी संकेतार अर्थ दी दृष्टि संकेत के द्वारा अर्थ ज्ञान होता है संकेत मन एक सूचना दी जाती है ये अमुक व्यक्ति देवता है यानी देवदत्त है तो उस व्यक्ति को सूचित करके देवदत्त शब्द का प्रयोग करेगी ये जो जानकार व्यक्ति संकेत के द्वारा प्रयोग करते हैं उसमें अर्थ का ज्ञान हो जाता है हर एक शब्द का अर्थ जानने के लिए कुछ न कुछ संकेद होना चाहिए संकेत पूर्व जाना हुआ भी होता है और तो बाद में जानना हो लगता है ऐसी कोई सूचना मिल जाती है तो संकेद संगेद आ एक प्रकार का संबंध ही होता है संबंध को पहचानना संकेत के द्वारा होगा कोई भी शब्द का अर्थ का संबंध कैसे पता नहीं जैसे घट है शब्द और घट पदार्थ है दोनों आपके सामने है तो ये शब्द ये है ऐसा समझने के लिए कोई संकेत चाहिए संकेत कोई आकम व्यक्ति करेगा वो घट घट शब्द प्रयोग करके घट को दिखा देगा या घट को उठाएगा या उसी में कोई प्रवृत्ति क्रिया करेंगे उससे वो संगेत से मालूम हो जाएगा संकेत की भाषा होती है जैसे मौन, मौन में रहते समय जो आप भाषा प्रयोग करते हैं एक संकेत की भाषा है शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए संगेत से भी होता है संगेता अर्थ दि दृष्टि सर्व शब्दा तदेव अर्थ इसीलिए लोग में जितने भी शब्द है उसी प्रकार उसका अर्थ का ज्ञान होता है व्याकरण की दृष्टि से भी ऐसे होता है अवैध संकेत अब यह है स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की ही रीति को अपनाना पड़ेगा कि लौकिक शब्दों का अर्थ संबंध जानना पड़ेगा और कोई संकेत जानना पड़ेगा यह सब होना पड़ेगा किंतु जो अवेद्य होता है लौकिक विषय नहीं होते उसमें संकेत काम नहीं करता अवेद्य संकेत अयोगाद अवेद्य है वेद्य नहीं है लौकिक युक्ति से वेद्य नहीं है ऐसे में संकेत काम नहीं करता अब क्या करेंगे न अदार्थदा अभावो वेदार्थ से आशंका इसीलिए ये जो अवेद्य होते हैं संकेत के योग में नहीं होने से वेदार्थदा, ये वेदार्थदा नहीं होगा उसमें जिसमें संकेत काम नहीं करता उसमें वेदार्थदा नहीं होगा इसलिए अभावो वेदार्थ से इति तो वेदार्थ का अभाव हो जाएगा इस विषय में ऐसी आशंका होने पर इसका उत्तर में। तो ये का एकदेशी की शंका है क्योंकि संगेत जहां काम करेगा वहां अर्थ होता है संगेत काम नहीं करता अर्थ नहीं होता जैसा गुरुस्त मौनम व्याख्यानम ऐसा कहा कि गुरु को शिष्य ने ब्रह्म के बारे में पूछा तो गुरु चुपचाप बैठ गए कुछ नहीं बोला तो ये संगेत दे रहा था किन्तु तो वो शिष्य नहीं समझा तो बार बार पूछते ब्रह्मसूत्र में भी एक जगह आया ना हाँ बार बार उन्होंने पूछा कि आप ब्रह्म का हो तो ब्रह्म का हो कहने से वो गुरु चिपचा बैठा तो फिर बाद में पूछता है शिष्य पूछता है आप ब्रह्म को कहने के लिए बोला तो आप सुन नहीं रहे हैं तो दीदी ये त्रिदी दूसरे बार तीसरे बार उन्होंने फिर पूछा शिष्य ने तब वो बोला कि हम, मैं तो कह ही रहा था हाँ मैं ब्रह्म के बारे में ही कह रहा था अब तुम नहीं समझ रहे थे इसका मतलब तुम योग्य नहीं हुआ मौन की भाषा को समझने की योग्यता चाहिए तब जाकर वो समझ में आता है, वो संगेत दे रहा था संकेत को नहीं समझा क्योंकि वो अवैध है अवैध वस्तु में क्या बोलना चाहते हैं गुरु जी नाराज हो गया कि प्रसन्न हो गया कि क्या हो गया कैसे पता चलेगा चुपचाप बैठने से मालूम नहीं पड़ेगा ना इसलिए संकेत काम नहीं करता है बाष्कली ना ऐसा आगे, आगे। ब्रह्मसूत्र में आएगा बाष्कली नाम के शिष्य था बाध्व नाम के गुरु थे वो जो भी आचार्य थे उनको उन्होंने पूछा ब्रह्म के बारे में पूछा तब उन्होंने मौन में उत्तर दिया तो वो नहीं समझा फिर बाद में ब्रह्म को समझाया ये कथा है ये वेद में है इसको लेके गुरहस्थ मौनम व्याख्यान इत्यादि करते जो भी है इसलिए इसका अर्थ इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें अर्थ जानने के लिए संकेत आदि की संबंध हो तभी होकर के ये अर्थ जाना जा सकता है ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर में गए थे कार्य बोध अधीन व्यवहार कृत शक्तौ मान अनिवेशात तो अब उसके उत्तर देंगे पूर्व पक्ष ये मीमांसा के ओर से कार्य बोध के अधीन जो व्यवहार में निश्चित शक्ति है कार्य किया कोई भी क्रिया हो गई क्रिया क्या है धाधुअर्थ होता है भाव माने क्रिया का धाधुअर्थ संबंध कोई भाव कहते हैं कोई भी धातु है जैसे व्याकरण में धातु है वो तो धातु से कोई क्रिया निकलती है क्रिया निकलने से क्रिया संबंध से भाव होता है तो भाव, क्रिया जो ही अभाव में नहीं होता ऐसे मान के क्रिया के, क्रिया को भाव मान के भाव को वस्तु माना जाता है इस प्रकार से क्रिया के संबंध से वस्तु ज्ञान हो जाएगा इसको कहते हैं कार्यबोध या कार्य यही अर्थ है तो कार्यबोध अधीन कार्यबोध का अधीन है क्या व्यवहार है व्यवहार हम किसको कहते हैं कोई कार्य करता है उसके कोई शब्द प्रयोग करता है शब्द प्रयोग करने के बाद उसके अनुसार हाथ पैर हिलाता है यही तो व्यवहार है तो कार्य बोध कार्यबोधाधीन व्यवहार कृत शक्तो व्यवहार के द्वारा किया गया जो शक्ति है यानी शब्द का अर्थ शक्ति का मतलब यहां शब्द का अर्थ संबंध इसको शक्ति कहना है यह निश्चय हो गया कि वो घर बोल करके घर को पकड़ रहा था देख रहा था निकाल रहा था तब वो ज्ञान हो गया उसमें माना अंदर अनिवेशा। ऐसे विषय में कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है यदि कार्य बोध के द्वारा कोई व्यवहार से कोई वस्तु को सिद्ध कर दिया तो अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है हम बहुत आपको बोलते रहेंगे आप सुनते रहेंगे बाद में आप ये पूछता है कि आप जो बोला वो करके दिखाइए बोलेंगे अब ये करके दिखाना होता है करके देखने से ही सीखता है बच्चे लोग वो करने से सीखता है शब्द से नहीं सीखते तो वो करना पड़ता है तो मानवधर अनिवेश उसमें अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती उसी से जाना जाएगा जैसे बच्चे जानते हैं इसी प्रकार जानते कार्यान्वित स्वार्थ मात्रे शक्तिरवध तत्व ऐसे स्थिति में कार्य के द्वारा संबंध करने वाले जिन शब्द, जो शब्द है उन शब्दों का अर्थ कार्यमात्र में निश्चय होने से कार्यान्वित कह रहे हैं कार्यावार्थ मात्र कार्यान्वित है शब्द का अर्थ स्वार्थ मान शब्द का अपना अर्थ उसमें शक्ति का अवध होने से शक्ति संबंध वो कार्यान्वित स्वार्थ में ही होता है ऐसा निश्चय होने एक तो उन्होंने कहा कि व्यवहार का मतलब क्या है कि शब्द प्रयोग करके वो ऐसे करके दिखाना वो ही हो गया उसी से मान अंदर की अपेक्षा नहीं है और कार्यान्वित स्वार्थ में शब्द वृत्ति है ये भी माना जाता है और एक दूसरा हो गया तीसरा है कि वृद्ध व्यवहाराद निश्चित शक्ति गवादी शब्दार्थी दृष्टि है वृद्ध व्यवहार के द्वारा निश्चित होता है वृद्ध माने जो हम जिनसे सीखते हैं वही वृद्ध होता है तो वृद्ध का जो व्यवहार है क्या कौन सा शब्द प्रयोग करके क्या कर रहा है ये देख देख करके सीखता है इसमें निश्चित शक्ति शक्ति का निश्चय हो जाता है जैसे गवादी पदार्थ में गाय शब्द का प्रयोग किया और गाय को पकड़ के लाया इत्यादि होने से वो तो गवादी शब्द का अर्थ उसी में है ऐसा निश्चय करते ऐसा देखा गया देवदत्ता दि पदे दृष्ट संकेद अनुमान अयोगा तो ऐसे स्थिति में देवदत्ता दिपद में दृष्ट संकेद के द्वारा अनुमान का संबंध करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि विशेष संकेत की आवश्यकता है ऐसा नहीं है कि वो देवदत्त शब्द बोलेगा देवदत्त को बुला देगा तो उसी से हो जाएगा वो कार्य करके दिखाना चाहिए बस बाकी कोई देवदत्त बोलते बोलतेने से काम नहीं करेगा वो देवदत्त बोल के फिर उसमें व्यवहार करके दिखाता है तब देवदत्त हमको व्यक्ति है मालूम हो जाएगा तो दृष्टा संगेत के द्वारा अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है संगेत से क्या अनुमान होता है संगेत सीधा सीधा अर्थ तो को नहीं बताएगा ये ऐसा संगेत कर रहा है जैसा अभी ऐसा कोई दिखाया इसका मतलब वो पानी चाहता है ये फिर अनुमान करता है आप अनुमान करके दिखाता अब बच्चा ऐसा दिखाएंगे तो वो अर्थ नहीं होता वो उंगली जानने के लिए ऐसे दिखाता है अब वो संगेत अलग हो गया है ना तो वो संगेत अलग अलग होगा संगेत से आप अनुमान करते न कोई ऐसा ऐसा दिखाया तो आप समझेंगे लाइट जलाना है दिखाया फिर तो कोई ऐसा ऐसा दिखाया तो फैन चलाना ऐसे दिखा तो अनुमान हो जाता है उससे इसीलिए ये दृष्ट संकेत से देवदत्ता दि के अनुमान करने की आवश्यकता भी नहीं है वो करते हैं कार्या क्रिया व्यवहार से हो जाता है प्रसिद्धार्थ पद सम्यवहार व्युत्पत्तिपगम अपूर्व कार्यार्थदा लिंगादेह। और दूसरा है कई कारण बताया कि शब्द का अर्थ जानने के लिए एक मार्ग नहीं अनेक मार्ग है इनमें से एक मार्ग है कि प्रसिद्ध अर्थ पद समिव्यहारा प्रसिद्ध शब्द के साथ में आया हुआ जो अप्रसिद्ध शब्द है उसका अर्थ भी लग जाता है आ, जैसे कोकिल शब्द का अर्थ नहीं जानता है कोई व्यक्ति है लेकिन वसंत ऋतु में ये चूद बोलते हैं आम के पेड़ में बैठ के जो पक्षी आवाज करती है वो ही कोकिल है ऐसा जानना चाहिए अब कोकिल शब्द का अर्थ जिसको मालूम नहीं है तो उसको ये देखना पड़ेगा कैसे पता चलेगा हा एक कहा का, का, का, का, का पिकक कृष्ण को भेद पिक काक का हो आ, कौआ भी काला है और कोयल भी पिक भी काला है काकत कृष्ण पिघक कृष्ण को भेद पिघ काक वसंत काले संप्राप्त काक काक पिघ पिका ऐसा काम देखो जब वसंत काल आ जाएगा पता चलेगा कि कौवा कौन है कि कोयल कौन है तो तब तक पता नहीं चलेगा देखने में दोनों काला काला एक जैसा रहता है संप्राप्त वसंध काल आने पर का कार्य का का का, का का का तो करने से पता चलता है खाली बोलने से नहीं होगा संशय हो गया तो उसके लिए अवसर देखना पड़ेगा ऐसा शब्दों के सन्निधि में प्रसिद्ध शब्दों के सन्निधि में अप्रसिद्ध शब्दों का ज्ञान हो जाता है इसीलिए शब्द अर्थ दे करके भी सीखता ऐसे कई बार हम सीखते हैं नए भाषा सीखते वो तैसे होता है जो शब्दार्थ हम जानते हैं उसके साथ जो शब्द बोला गया है उसके साथ संबंध करके वो इसका अर्थ ये होगा ऐसा करके आप निश्चय करते हैं ऐसा भी होता है ये व्याकरण में ये क्या न्याय आदि में कहा गया शक्तिग्रहो व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्या व्यवहार दाक्य शेषा विवृद्धे वी साध्यद सिद्ध पदस्थ प्रसिद्ध तो पद जो प्रसिद्ध पद के सन्निधि में आए हुए शब्द से भी अर्थ ज्ञान होता है व्याकरण से कोश से आप्य से व्यवहार से इन सब कारणों से सन्नि, सन्निधि से सबका शब्दार्थ ज्ञान होता है ऐसा ही बोल रहे हैं प्रसिद्ध पदार्थ पद समिव्यहारा जो प्रसिद्ध शब्द अर्थ जानते हैं उसी के साथ में समभिव्याहार कर दिया सान्निध्य के साथ मिलाकर के वाक्य बोल दिया सब विस्पत्ति उपगमा उसमें से ज्ञान हो जाता है आपको मन में स्फूर हो जाएगा वो ये अर्थ ये शब्द के साथ कह रहा इसका है इसका मतलब ये ऐसा अर्थ ज्ञान हो जाएगा विस्पत्ति उपगमा प्रसिद्धार्थ पद समिव्यवहार प्रसिद्ध शब्द के साथ में जो पद है उसका अर्थ यदि आप नहीं जानते हैं तो प्रसिद्ध शब्द का अर्थ के साथ मिला करके उसका अर्थ आप अनुमान करके जान लेते हैं इसके उत्पत्ति भगवान उत्पत्ति हो जाती है अपूर्व कार्यता लिंग आदि इस प्रकार से ये लिंग आदि जो होते हैं जो विधि लिंग आदि होते हैं इनके अपूर्व कार्यता भी हो जाता है विशेष कार्यता का ज्ञान भी ऐसा हो जाता है तो लिंग आदि जो शब्द प्रयोग करते हैं करो ऐसा बोलते हैं ये जे दब बोलते हैं तो ऐसा करने पर वो समझ में आ जाता है उसी के साथ मिला के जिसका शब्द का अर्थ होता है यही लोग व्यवहार में होते हैं इस प्रकार मालूम करना चाहिए कहा ये मीमांसा का कहना है शब्दांतराणाम तद अन्य द्वार स्वाभाविक संबंधात अपरुषे वचसा चिंतित ये भी वहां उन्होंने विचार किया ये सब क्या है पूर्व मीमांसा में इन अधिकरणों में विचार किया है ये प्रथम पाग के अधिकरणों की बात करते ये सब विचार किया उसके बाद दूसरे पाग में भी इसके बारे में जा रही शब्दांतराणाम तद अन्यद स्वार्थ विपत्ति एक शब्द का अर्थ निश्चय हो गया अब उस शब्द का अन्वय दूसरे के साथ लग रहा है तो ऐसे स्थिति में तद अन्दत स्वार्थ से विपत्ति हो जाएगी एक शब्द का अर्थ निश्चय होने के बाद में उस, उस शब्द संबंधी क्रिया क्या हो रही है वो दे करके वो दूसरे शब्द का अर्थ भी उसी के साथ में तो निश्चय किया जाता है तो इसलिए शब्दांतराणाम कहा तद अन्य स्वार्थ विपत्त है उसके साथ अन्वय संबंध करके या क्रिया के साथ संबंध करता है एक शब्द प्रयोग करके फिर क्रिया कर रहा है दूसरे शब्द को नहीं जानता है जैसा आ, कहा कि बुद्धिमान देवदत्ता ग्रामम हाँ ग ऐसा कहा तो बाकी शब्द का अर्थ आप जानता है देवदत्त को नहीं जानता है तो बाकी हो जाएगा क्योंकि बुद्धिमान कहा वो पुल्लिंग में फिर ग्रामम गच्छति जाने वाला ऐसा कहा चल रहा है इतने में कहने पर वो देवदत्त कोई व्यक्ति है आत्मी है मालूम होता है क्योंकि बुद्धिमान पुल्लिंग में प्रयोग कर रहा है बुद्धिमान कोई गाय आदि को नहीं कह सकते तो देवदत्त कोई गाय आदि नहीं हो सकती है ऐसा मालूम होता है ग्रामम गच्छति गांव को जाता है बाकी का आप अपने आप कर लेते हैं और लगभग वो सही होता है कभी कभी गलत हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर वो सही निकलता है ऐसा ज्ञान हो जाता है तो मानांतर अनपेक्षा मानांतर की अपेक्षा नहीं रहते अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहते स्वाभाविक संबंधात अपरुषेय अबु, वज सा ये तो बात हो गई सामान्य व्यवहार की बात किंतु अपौरुषेय जो वाक्य होते हैं अपौरुषेय वाक्य मैंने वेद वाक्य वेद वाक्यों में ये सब संबंध स्वाभाविक होता है शक्ति अर्थ का संबंध स्वाभाविक है नीचे है ये मानते हैं पहले हमने कहा था वेद को नित्य मानते हैं, वेद में जो शब्द है उसका अर्थ संबंध भी नित्य मानते हैं। अपरुषेय वाक्य है तो उन अपरुषेय वाक्यों का और कोई माना अंदर की खोजने की आवश्यकता नहीं है यहां तक उन्होंने व्यवहार को दिखाया व्यवहार में भी ऐसे आवश्यकता नहीं रहते वो संबंध आदि संकेत आदि से जो जो है जान लेता है किन्तु तो अपवरुषेय वाक्य में उतना भी जरूरत नहीं पड़ता आगे देखने की आवश्यकता नहीं वो स्वाभाविक होता है स्वाभाविक मने नित्य होता है स्वाभाविक संबंधा अपौर्ष वैशा भी चिंतित ये भी वहां चिंतन किया गया अब ऐसे स्थिति में अब वेद जब पढ़ते हैं उसमें कुछ शब्दों का अर्थ समझ में आता है कुछ शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है और कुछ वाक्य का प्रयोग मालूम हो गया कुछ वाक्य प्रयोग में संशय हो गया ऐसे स्थिति में वहां जैसा पहले कहा उपक्रम उपसार उबकर आदि लक्षण को देखते हैं उन प्रमाण को लेकर के उसी के अनुसार निश्चय करते हैं और श्रुति श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इत्यादि को देखते हैं ये सब देख के निश्चय किया जाता है कि ये वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए वो संबंध देखा जाता है वो अर्थ उसमें निहित है किंतु तो अर्थ जानने के लिए आपको उस तरीका को अपनाना पड़ेगा क्योंकि लौकिक में वाक्य प्रयोग नहीं है इसलिए लौकिक में प्रयुक्त तो वाक्य का तो अर्थ हो ही जाता है जो प्रयुक्त नहीं है उसका अर्थ आपको निहित जानना पड़ेगा और निहित जानने के लिए वो स्वाध्याय को साधन मानते हैं और बाकी जो षडंग वेद को पढ़ना, अंगों को पढ़ना वो भी साधन मानते हैं और तपस्या आदि करने पर भी साधन हो जाता है क्योंकि आगे आएगा देवता अधिकरण में इसके बारे में विचार करेंगे ये जो वेद है ऋषियों के मन में प्रगढ़ होता है वेद का अर्थ भी ऋषियों के मन में प्रगढ़ होगा कैसे प्रगढ़ होता है ऋषि तपस्या करते हैं बहुत साल तक तपस्या करेंगे तपस्या करने के बाद में उन उन ऋषियों का जो मन है उसी हिसाब से तैयार हो जाता है उनका वो संस्कार ऐसे हो जाएगा वो संस्कार पूर्व में भी रहता है तब जाकर तपस्या करते संस्कारित होने के बाद में फिर वो मन में स्फूरित हो जाएगा वो अर्थनिहिधार से उनको स्फूरित हो जाएगा इसलिए स्व संबंध से ही स्फूरित होता है अब यह सब साधन आपको तैयार करने के लिए होता है और ये पूर्व में अभ्यस्त, अभ्यस्त है तो जल्दी आ जाएगा पूर्व में अभ्यस्त नहीं है तो नहीं आता है इसीलिए बच्चे को देख के समझना पड़ेगा कि इसमें इसका पूर्व संस्कार है कि नहीं है क्योंकि पूर्व संस्कारित व्यक्ति को पढ़ाना पढ़ना उनके लिए आसान हो जाएगा अब पूर्व संस्कार नहीं है उसको बहुत रगड़ना पड़ेगा जबरदस्ती करना पड़ेगा पिटाई करना पड़ेगा तब जाकर के होगा नहीं तो नहीं होगा स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हो रहा है तो तैयार करना पड़ेगा लेकिन एक बात है ये स्वाध्याय को कभी किसी हालत में जोड़ना नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी पढ़ते रहो इससे क्या होगा ये दिमाग में चले जाएगा अभी काम नहीं आएगा तो अगले जन्म में जरूर काम आए कई लोग ऐसे हैं कई सालों से लघु सिद्धांत पढ़ रहा है कुछ आया नहीं कई लोग हमारे पंचित है वो भी बहुत साल से चल रहा वो बोला की मुझे कोई बात नहीं लघु नहीं आए लेकिन पढ़ते रहना है और ये कम से कम अगले साल तो अगले क्या अगले साल में अगले जन्म में काम आएगा हाँ तो वो आया नहीं आया कोई बात नहीं करते रहना ये तो अंदर जाएगा तो ये जाने से वो बाहर आ जाएगा बाद तो वो जाकर के वहां संस्कार बनाएगा तो ये जन्म हम अलग अलग जन्म मानते अनेक जन्म सिद्ध भगवान ने भी कहा और जो ऋषियों को पहले से तो सिद्ध है उनको जल्दी हो जाता जैसे अभी व्यास भगवान ने बहुत कुछ बनाया और उन्होंने अपने जन्म में क्या क्या बनाया इतनी सारा लिखा अभी देखो आप एक मिनट आपने पूरा जीवन को हिसाब से करके देखे तो क्योंकि तो उन्होंने 20 घंटा कम से कम लिखा होगा 24 घंटा लिखा होगा पता नहीं कितना इतने लिखने से इतना सारा तैयार किए अल्लाह को श्लोक लिखना इस तरह तो प्रचार करना सब कुछ तो ये सब कैसे हो गया पहले तो उन्होंने वेद को एडिट किया वेद को एडिट करना वो बहुत बड़ा काम है पहले पूरा वेद को अध्ययन करना पड़ेगा और तब उसके बाद उसको एडिट कर सकते हम तो एक सूक्त अध्ययन करने में कितना समय लगा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा व्याकरण सूत्रों को रटने में कुछ नहीं हो रहा बहुत समय लगाने के बाद हो रहा है लेकिन हो जा रहा प्रयत्न करने पर धीरे धीरे हो लेकिन होता है अब क्या है व्यास भगवान का पिछले जन्म आप देखेंगे पिछले जन्म में व्यास भगवान कोई ऋषि थे वो ऋषि ने ये काम किया कि पूरे जिंदगी में और कुछ नहीं किया पूरे जिंदगी में वेद को रटते ही रहे और कुछ नहीं किया वो गुफा में बैठ के दिवाली से गुफा में बैठे होंगे बैठ करके वेद को रटते ही रहे रटते ही रहे रटते ही रहे और आवृति करते रहे इससे क्या हो गया वो पूरा अंदर चला गया था पहले थे अब वो दूसरे जन्म में आ गया तो आसान हो गया सब फटाफट काम होगा वो अपांतरतम नाम ऋषि ही वेदाचार्य ऐसा कहते व्यास जी के पूर्व जन्मे वो अपांतरतम नाम की ऋषि थे अपांतरतम इनका नाम है ये यावत अधिकार आधिकारिका नाम करके एक है वो चंद्रता तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय में तृतीय अध्याय में आएगा ये यावत अधिकारम आधिकारिक ये अधिकारी के पुरुष होते हैं। अपांधरतम नाम के ऋषि थे वो वेद आचार्य थे उन्होंने संकल्प लिया मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं करना है खाली वेद पढ़ना है वो वेद का पोथी लेकर के जहां जाके उप बैठ के फिर जो भी पता पुता फल मूल खा करके वही बैठ करके बस अपना जो है पूरा जिंदगी में वो करते रहे इसीलिए अपांधर ऋषि को आपने कहीं सुना नहीं होगा क्यों उन्होंने कोई प्रचार प्रसार के लिए गया नहीं वो गुफा में बैठ के यही तपस्या करते रहे वो कुछ कोई काम किया तो उनका कोई नाम किसी को आता है नहीं उनको कोई ना कोई चेला बनाया ना किसी को कुछ बनाया वो कुछ नहीं है चुपचाप बैठा अब वो पूरा तैयार कर लिया था पूरा वहां फीड कर दिया था फीड कर दिया तो हो गया ना वो क्या बोलते सॉफ्टवेयर तैयार हो गया फिर वो लेकर के दूसरा जन्म में आ गया दूसरा जन्म में आ गया तो ये सब जल्दी हो गया खाली उसको रिवेश किया इतना ही है उसी से उनको सारा याद हो गया फिर आगे चलता है इस प्रकार से होता है इसीलिए आपको जब याद करते समय याद नहीं होता है तो ये चिंता नहीं करना है करते रहना है वो कभी न कभी वो वापस आ जाता है उससे बनकर के वापस आएगा जब कर्म तैयार होगा तो इस प्रकार से वेद के नित्यता को हम ऐसा मानते हैं वो पहले से रहता है और उसको याद करके ऋषि लोग उसको प्रगट करते शब्दार्थ संबंध प्रगट हो जाता है और निहितार्थ को वो तपस्या के द्वारा तपसा लेभिरे पूर्वम ऐसी बात क्या आता है वो ऋषि लोग उन्हीं को कहते हैं वो तपस्या करके वो पहले उसको प्रकट करते है अपने अंदर प्रकट करते है उसके बाद वो काम करते तो ऐसा वेद का अर्थ निहित है तो नित्य संबंध से रहता है उसमें इधर उधर नहीं होगा अब उसको नहीं होने के लिए बहुत सारे नियम है कि आपको राग द्वेश्वेश आदि नहीं होना चाहिए जितने बोल रहे दोष कोई भी दोष नहीं होना चाहिए बिल्कुल आचरण के अंदर का होना चाहिए इसलिए व्यास भगवान ने महाभारत में स्वयं कहा कि मैं मेरा ऐसा है जीवन वेद में नहीं, नहीं करने के लिए कहा हुआ एक भी काम एक ठंड के लिए भी मैंने नहीं किया ऐसा वो अपने बोलते इसलिए मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं कर सकता हूँ एक काम भी ऐसा कभी एक विचार तक ऐसा नहीं किया जो वेद नहीं करने के लिए बोला जो निषेध कर कभी भी मैंने आचरण नहीं किया इसीलिए वो वेद की शक्ति है क्योंकि उसी के आचरण से ही उन्होंने जीवन बिताया तो वो बोल रहे एक श्वास भी मुझे ऐसा गलती से नहीं किया वो नियम है तो किया नहीं तो नहीं किया बस ऐसा पूरा जीवन रहने से यह फल निकलता है राज्य था नहीं निकलेगा इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी ऐसे बनते हैं ब्रह्मा जी बनने के लिए देखिए कितना कुछ करना पड़ता है सौ अश्वमेध या करने से बने इंद्र बनेगा इंद्र बनेगा और उसके साथ फिर कितना और कुछ करना पड़ता है कर्म भी कितना करना पड़ता है और उसका कितनी उपासनाएं करनी पड़ती है क्या क्या करना पड़ता है बहुत लंबा चौड़ा है इतना सब कुछ करने से ब्रह्मा बनने के लिए आप योग्य बनेगा इसका मतलब क्या है अब सौ या सौ अश्वमेध को समझ लो इंद्र के लिए तो सौ अश्वमेध करने के लिए सौ बार तो पूरा वेद को ये सब कर्मकांड को पढ़ना पड़ेगा पढ़े बिना तो सऊ नहीं कर सकता है अब एक जन्म में एक मनुष्य जो है बहुत मुश्किल से सौ साल तक जीतता है और पूरा सौ साल तो इतनी नहीं कर सकते इतनी करने के लिए पहले तो पच्चीस साल तो ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा इसका मतलब तो और जन्म करना पड़ेगा एक जन्म में सौ अश्वेध करना असंभव है तो कोई करता है तो ठीक है नहीं करता है तो दूसरे जन्म का जैसा भी हो उसका हिसाब करके करेगी तो वो क्वालिफिकेशन हो है अब इतने में क्या है ये पूरा वेद को अपनाता है वो अंदर ले लेता है तभी जाए उसका कार्य होगा अब वहां जाके जब ब्रह्मा जी बनेगा तो जैसा यथापूर्व मगल पयद धाता यथापूर्व मगल पयत वेद में क्या क्या है उनको पूरा स्मरण हो जाता है क्योंकि वो इतने बार सब कुछ करके उपासना करके तपस्या करके आया हुआ है तो वेद से बाहर कुछ होता ही नहीं उनका तो इसलिए वो सब प्रकट हो जाता है प्रकट होने पर काम होता है इस प्रकार से हम कर सकती है हमारे जीवन में भी ऐसा देखा जाता है आप बचपन में इतना कुछ याद किया होगा वो तो कभी न कभी तो वो काम आता है और उसको दोहरा हो तुरंत वो प्रकट हो जाता है एक दो बार बोलो तो आया जब अब बचपन में नहीं किया अब बुढ़्ढा होने के बाद अब रगड़ में लगेगा तो नहीं होता है क्योंकि पूर्व संस्कार नहीं है अब कोई नया संस्कार बनने का जो है वो पोपड़ी बंद हो गया तो नहीं होता है अब कुछ साल के बाद फिर नया बनता नहीं है फिर नया बनता है बहुत धीरे धीरे बनता है अब वो ऐसे भी धीरे धीरे ही होगा और काम आएगा जो पहले आपने सोच रखा है वो काम आएगा और पहले आपने कर रखा है वो काम आएगा सच्चाई हो ये ये तो अंदर जाएगा तो अगले जन्म में काम आएगा नहीं करना ऐसा नहीं है करते रहना है अंदर जाएगा तो बात में काम आएगा ये क्या बता रहा हूं कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध कैसे हम मानते इस प्रकार से मानते ये सब मीमांसा का विषय जो मैं बता रहा हूं तो वहां देखेंगे इस प्रकार से उन्होंने बताया दो तीन अधिकरण है ये शब्दार्थ संबंध को बताया इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि स्वाभाविक संबंधात अपौरुषेय वजसा की चिंतम स्वाभाविक तो संबंध से अपौरुषेय वजस तो पूर्वतृत कर्म के फल से होता है जैसे वाल्मीकि के आधी देखिए पहले उनका जीवन भी बिल्कुल वो अलग ढंग का जीवन था फिर अचानक देखे वो ऋषि बन गए ऐसे कैसे होगा क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार था अन्य कर्म के कारण वो अन्यत्र फंस गए थे बाद में जब वो कर्म पूरा हो गया वो वापस उसी में आए और सारा कुछ स्मरण हो गया इतने बड़े कवि बन गए रामायण लेकर सब कुछ ऐसा होता है सदाच औपत्ति का सूत्रादी शास्त्र प्रवृत्ति पर इसीलिए देखो ये सब विचार वहां का है उत्पत्ति के सूत्र की बात कर रहे हैं ना तो नित्य संबंध शब्दार्थ का वेद में है ऐसा मानते हैं उत्पत्ति के सूत्र में ये इससे भी ये निश्चय होता है कि प्रवृत्तियादि पर ही शास्त्र है प्रवृत्ति के संबंध से ही शास्त्र है मतलब शब्दार्थ दृष्टि से आप देखो तो भी वहां कोई क्रिया चाहिए यह है प्रभागर का विशेष विधान वो कहते हैं शब्द का अर्थ क्रिया के बिना नहीं रह सकता अभी आगे कहेंगे आपका ज्ञान है जो भी कहो वो सब क्रिया ही है उसके बिना नहीं होता है साधु अर्थ नहीं लगेगा ऐसा बोलेगा अत्र इसीलिए कार्यान्वित अभिधान में ही पदशक्ति है इस विषय में सूत्र कहते हैं पद के शक्ति पद का अर्थ कार्यान्वित में ही है अन्यत्र कहीं भी नहीं है इसको कहा तदूता सामम सूत्र दिया ना जयंजी सूत्र इसका अर्थ देखिए सामना तनिमित्तवादि सूत्रशेष सूत्र का आगे है साममनाथ से तमित वेदवाक्या मान सापेक्षा तन निरपेक्षाणी वाई संशय ये संशय हो गया कि वेदवाक्य को अन्य प्रमाण की आवश्यकता है कि नहीं है। वेद वाक्य स्वत प्रमाण है अथवा अन्य प्रमाण से प्रमाणित होता है देखो अन्य प्रमाण से प्रमाणित होने का मतलब वेद वाक्य का अर्थ करने के लिए आप किसी भी लोग व्यवहार को किसी भी इसको देखेंगे तो अन्य प्रमाण से प्रमाणित माना जाएगा इसका अर्थ करने के लिए यह करना पड़ेगा ऐसा हो जाएगा किसी को अन्य प्रमाण मानते है या नहीं है वेद वाकयानी मानांतर सापेक्षा अन्य प्रमाण से प्रमाणित होते हैं क्या अथवा निरपेक्षा अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है क्या यदि संशय ये संशय हो क्या वृद्ध व्यवहारे वाक्या तदर्थ ज्ञाने भी वेदवाक्य समुदाय अर्थे न अज्ञात अभी और हेतु दे रहे ये संशय होने पर क्या निश्चय करना है हेतु दे रहे बहुत सारे हेतु है अंत में ही निश्चय करेंगे तेजाम अनपेक्षम प्राण्य मी राधान्वित वेदवाक्यों के प्रामाणिकता के लिए किसी के अपेक्षा नहीं है वो अपने आप प्रमाण होता है इसलिए इसको सदा प्रमाण देते हैं उसके लिए कितने हेतु दे रहे देखो वृद्ध व्यवहारे वाक्या तदर्थ ज्ञाने वेदवाक्य समुदायतर अर्थन अब आप जो है मानांधर को जब लेते हैं तब आपको सबसे पहले वृद्ध व्यवहार याद आता है यानी पहले पहले जिसने शब्द का प्रयोग किया जिस अर्थ में उस शब्द का उसी अर्थ में हम प्रयोग करना सीखते तभी जाकर के आप मानेंगे आपका जो है आपके घर में माता पिता ने जो सिखाया है वो पुस्तक दे करके कहा ये पुस्तक है ये पुस्तक बोलना है फिर आप दूसरे दिल से नहीं ये पुस्तक नहीं घट है ऐसा बोलो तो वो लोग आपको थप्पड़ मारे क्या बोलते हैं पुस्तक है पुस्तक को घट बोलता है ऐसा करके वो सिखा देता है कि ये पुस्तक है ये घट नहीं है किसी को दिखा दिखाकर बोलता है ये मनुष्य है ये बिल्ली नहीं है बिल्ली को दिखा दिखाकर बोलता है ये बिल्ली है मनुष्य नहीं है ऐसे ऐसे करके सीखते हैं तो ये वृद्ध व्यवहार होता है वो प्रामाणिक हो जाता है बाद में बाद में पुस्तक बोलते ही वो पुस्तक आके आपके दिमाग में बैठ जाए पहले ऐसा नहीं बैठता था वो सीख करके हो जाता है अर्थक ज्ञान पक्का हो जाता है और उस पर इतना विश्वास हो जाता है कि कोई बदलने के लिए बोला तो भी नहीं बदलेगा अभी वेदांत कह रहा है देखो पुस्तक पुस्तक नहीं है पुस्तक ये है नाम है वो मिथ्या है वो रूप है वो मिथ्या है उसको छोड़ो बोलते नहीं हो सकता क्यों पहले तो पुस्तक नाम रूप को आपने सत्यमान के सब समझ रखा है अब वो सबको छोड़ने के लिए बोला तो आपको रहेगा क्या आप? कुछ नहीं है अब आप खाली हो जाएंगे इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं ये सब रख करके ही काम करते है हाँ कोई कोई शब्द ऐसा प्रयोग किया ना गलत शब्द जैसा गाली का रोज होता है कोई शब्द आपको प्रयोग किया आपको बोला कि ये देखो ये तो शब्द है मिथ्या है थोड़ा सा हवा जो है मुंह से निकल के इस पे क्या होता है लेकिन ऐसा नहीं होता वो आपका अंदर ऐसे चले जाएगा अंदर जाके ऐसे बैठ जाएगा फिर वो निकालना भी मुश्किल होता है तो फिर बोला कि क्या कह दिया ऐसा बोलता और क्या कह दिया है कुछ उसने कहा नहीं। <laughs> वो खाली उन्होंने शब्द प्रकट किया और क्या वो तो आवाज निकाल दिया बस दूसरे शब्द के जैसे ही कहा हाँ अब लेकिन वो अंदर जाके बैठ जाए ऐसी शक्ति होती है उसमें कि वो पहले संबंध से होता है क्योंकि उस शब्द का अर्थ तो वही है वो बदला नहीं जा सकता ये पक्का हो रखा है और दिमाग ऐसे कर, काम करेगा और दिमाग को आप बोलो ये तुमने जितने शब्द रखा सब गलत है ऐसा बोलो तो दिमाग बोलता है नहीं नहीं तुम गलत है मैं सही हूँ बोलता और बोले तुम अभी जो बोले ना ये गलत है वो पहले हमने सीख रखा है वही सही है क्योंकि पहले जो सीखा हुआ गलत सिद्ध करना इतना आसान नहीं है क्योंकि दिमाग ही तो हमारा हमारा मतलब अपना स्वरूप है और दिमाग नहीं है तो क्या है और कुछ नहीं इसलिए उसको आप कैसे गलत सिद्ध करोगे तो बोलता है तुम ऐसे सिद्ध कर तो तुम मर जाओगे तो पागल हो जाओगे ऐसा करके बोलता है और होता भी है ऐसा करके आप कोई भी आदमी को जो जो वो कहता है तुम गलत बोल रहा है गलत बोल बोल बोलता है गलत बोलता है ऐसा बोलता रहो दस मिनट तक बाद में हो गुस्सा उसके पागल हो होकर के आपको क्या क्या करता है सब करता है कैसे करता है सब कुछ गलत होने पर उसका जो है कोई आस्तित ही नहीं रहा फिर वो घर जाता है वो पिटाई कर देता है तुम झूठ बोल रहा है कैसे बोल ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि इतना हमारे उसके साथ आसक्ति होता है और इतना वो पक्का मान लेते हैं उसको किसी हालत में बदलने को तैयार नहीं दूसरा दृष्टि सब सोचते नहीं इसीलिए ये वृद्ध व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है एक जान के हम इसको कह रहे हैं क्योंकि जो हम माता पिताओं से घर पे सीखते हैं उसका हमारे जिंदगी भर असर रहता है वो बदल नहीं सकते क्योंकि माभ्रमान विद्रमान आचार्यवान वेद ये क्यों कहा इसके कारण कहा ये सब रहने से ही आगे जा के वो सीख सकता है नहीं तो नहीं कर सकता इसलिए वृद्ध व्यवहार से वाक्य वाक्य से तदर्थ भी उसका अर्थ ज्ञान होने पर भी वेद वाक्य समुदाय और वेद वाक्य जो है अन्य समुदाय है जो वृद्ध व्यवहार से आपने वाक्य का अध्ययन किया ऐसे वाक्य वेद में नहीं है वेद वाक्य तो समुदायंतर है वाक्यांतर है इसीलिए अर्थ है ना उसका अर्थ के साथ संबंध का ज्ञान नहीं होता है वृद्ध व्यवहार से जिसको आपने सीखा है वो तो वेद नहीं कह रहा है वेद कुछ और कह रहा है जिसको आपने वृद्ध व्यवहार से नहीं सीखा है तो ऐसे में वृद्ध व्यवहार को प्रमाण मान करके वेद का अर्थ कैसे करोगे वेद का वाक्य का अन्य अर्थ के साथ संबंध है जो पहले आपने सीखा उसके साथ नहीं तो अज्ञात संबंध अभी वो संबंध जाना नहीं गया है अन्य प्रमाण से एक तो ये कारण है दूसरा तत्कल्पने संजेद आपात और उसके अर्थ कल्पना करने में संकेद को मानना पड़ेगा अब वेद को अर्थ कल्पना करने में कौन सा संकेद मिलता है वो भी नहीं मिलता है वेद वाक्य नाम सापेक्ष अप्रामाण्य विधि प्राप्त ऐसी स्थिति में वेद वाक्य किसी प्रकार कोई अपेक्षा रखता है अपेक्षा रखने पर अप्रामाण्य है ये प्राप्त होता है ये अप्राम्य प्राप्त कोई संकेत रखना पड़ेगा और वृद्ध व्यवहार से तो नहीं हो रहा है क्योंकि वृद्ध व्यवहार जिस वाक्य को तो प्रयोग किया वो से नहीं हो रहा है अब वो दूसरे वाक्य समुदाय बोलता है ऐसे स्थिति में इसको समझने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण की आवश्यकता है ऐसे प्राप्त होने पर एक पक्ष प्राप्त हो गया पूर्व पक्ष क्योंकि संशय हो गया था कि सापेक्ष है कि निरपेक्ष है तो सापेक्षता प्राप्त हो गई ऐसे में लोक शब्दार्थ भेदाथ अब सिद्धांत कहते हैं कि वेदवाक्यों का होने पर सापेक्षण हो जाता है क्योंकि जो स्वदा प्रमाण को सिद्ध नहीं करता अन्य प्रमाण से प्रमाणित होता है तो वो जिस प्रमाण से प्रमाणित होता है उसका ही प्रमाण माना जाता है दूसरे को प्रमाण नहीं माना जाता जैसा आप किसी और के वजन लेकर के बात करेंगे तो जिसने वो वजन कहा वो यदि प्रमाण है तो प्रमाण हो जाएगा आप कहने से क्या प्रमाण हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसी प्रकार जिसकी अपेक्षा से आप वेद में प्रामाण्य को सिद्ध करोगे वही प्रमाण हो जाएगा वेद सोदमा प्रमाण होगा ऐसे प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है का पूर्व मतलब मीमांसा को कहता उत्तर देता आपको क्या आपत्ति हो रही है कि वेद का शब्द का अर्थ करने के लिए वृद्ध व्यवहार से जो अर्थ न्याद होता है वो अर्थ नहीं बैठ रहा है दूसरे अर्थ लगाना चाहिए ये आप कहना चाह और संगेद आदि भी ठीक काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि संगेद के लिए वहां संबंध नहीं जुड़ रहा है। इसलिए आप अन्य प्रमाण की अपेक्षा कर रहे हो किंतु हम इसके बीच में एक व्यवस्था बनाते ये कह रहे हैं लोकवेद यो शब्दार्थ अभेदात वहां एक लोक है हाँ ये इसी प्रसंग में आगे एक अधिकरण है उसके बाद बता रहे अब सामान्य शब्दों का अर्थ ज्ञान कहां से प्राप्त करेंगे ये समस्या हो जाती है वेद पढ़ने के बाद कौन सा अर्थ का कहा समस्या मतलब अर्थ ज्ञान कैसे हो जाएगी सामान्य अर्थ तो जानना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं कि लोग वेद यो हो शब्दार्थ अभेदा वास्तव में लोग और वेद में शब्दार्थ का कोई भेद नहीं शब्दार्थ का भेद नहीं है शब्दार्थ एक ही है आशय का कभी भेद है आशय तो अलग अलग तात्पर्य से होता है लेकिन शब्दार्थ में भेद नहीं मानना यानी किसी को मनुष्य वेद ने कहा और लोग में जिसको आप मनुष्य मानते हैं वो नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा भी कुछ लोग समझ लिए कि वेद में हर एक शब्द का कुछ अलौकिक अर्थ होता है लोक में अर्थ नहीं होता है ऐसा तो बोलते मनुष्य कहा तो मनुष्य नहीं है और कुछ कह रहा है पशु वेली करने के लिए कहा वो पशु नहीं है और कोई चीज है ऐसे ऐसे अर्थ कर देते हैं क्योंकि वो लौकिक अर्थ को वहां ले जाना वो अच्छा नहीं मान ऐसे में क्या होगा वेद सर्थ का काल्पनिक माना जाएगा कोई वास्तविक अर्थ के साथ संबंध नहीं मनुष्य का मतलब मनुष्य नहीं है पशु का मतलब पशु नहीं है फिर याग का मतलब याग नहीं है आग का आग नहीं है, आग आग नहीं है। ऐसे कैसे होगा तब तो फिर उसका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा अब वो नहीं होता है ऐसा नहीं तात्पर्य जैसे कुछ अलग बात है उसका अर्थ प्रयोग में कोई अलग व्यवस्था है ये सब है लेकिन सामान्य शब्द जो लोग में सामान्य शब्द रूप से प्रसिद्ध है उन सामान्य शब्दों को ही वेद लिया जाता है और जिन शब्दों का संबंध लौकिक में मालूम नहीं पड़ता है उन शब्दों का संबंध करने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता है जैसा वेद के अंतर्गत ही जो प्रमाण है धुंधली प्रमाण है उसको लेके वेद के अंतर्गत से ही अंतर्गत अर्थ निकाल करके उसको लिया जाता है यही मीमांसा सूत्र में किया है बाहर से प्रमाण नहीं लाया जहां जो व्यवस्था है उसको देकर करके जितना अर्थ बाहर से लाना है उतना लाके बाकी को अर्थ लगाने के लिए वेद में अर्थ लिया इसीलिए लोक वेदाधिकरण वहां है उसका बोल रहे शब्दार्थ अभेदा शब्दार्थ में अभेद होता है यानी जैसा मनुष्य आदि शब्द में अभेद होता है वैदिक वाक्यर्थ धियो लोक विपत्ति मूलत्व और वैदिक वाक्यर्थ जो ज्ञान है वो भी लोग में से समझ जो ज्ञान है उस से ही प्रमाणित होता है इसलिए माध्रमान आचार्यवान बोला ना पहले कहा कि सबसे जो सीखा है वही जाके सही अर्थ कर सकता है वो सबसे नहीं सीखा है तो नहीं हो पा रही इसीलिए लोक विपत्ति मूलक है, है। संबंध का सामान्य ज्ञान लोक विपत्ति से ही जाना जाता है कार्यान्वय ज्ञात शक्ति नाम एवं शब्दा नाम विशिष्टार्थ वाक्य तो क्या माना जाता है कि कार्यान्वित हो यह प्राभाकर का मत है प्रभाकर अनुयायियों का मत है कार्यान्वित न्याद शक्ति कार्य के साथ जिसके शक्ति संबंध शब्दार्थ संबंध न्याद हो गया हो ऐसी स्थिति में शब्द नाम विशिष्टार्थ अवच्छेदना जो विशिष्ट अर्थ को बताने वाले जितने शब्द है उनको मिला करके आप वाक्य बनाते ठीक है तो जितने अंश में आपको लोग से जानना चाहिए उतने अंश में जानेंगे और लोग में जैसा वाक्य का प्रयोग होता है वैसा वाक्य को जानेंगे किंतु तो तात्पर्य में कुछ है? अंदर है तो तात्पर्य में जो विशेष शक्ति अर्थ है उसको आप रूप से जानेंगे वैदिक वाक्याम संघेद अनपेक्षा स्वार्थी हेतु अपे तेषा अनापेक्ष प्राण्य इन सब कारणों से कि यह सामान्य अर्थकर्मी के लिए लोक व्यवहार हो जाएगा और वैदिक वाक्य में संकेत की प्रवृत्ति नहीं होती है तो वैदिक वाक्य में संकेत अनपेक्षा कोई विशेष संगेत का संबंध नहीं कहने अनुमान से नहीं होता है ये संगेत का मतलब क्या है संगेत से आप अनुमान करते हैं, ऐसा नहीं होता तो संघेत अनपेक्षा स्वार्थधी दि अपने अर्थ में निहित है वो अपने अर्थ को प्राप्त करा देता है स्वार्थ हेतु होने से अपौरुषेय तेषा अपौरुषेय उन वाक्यों का वैदिक वाक्यों का अनपेक्षम प्रमाण्यम अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है ये होता है। अब आप लोग को जो प्रमाण माना है लोग में जो शब्दार्थ ज्ञान माना है वो सामान्य रूप से लोक में जो शब्दार्थ हो गया उसका ही संबंध करके हो गया उसको प्रमाण मान के हो गया ऐसा नहीं कि आप पहले से उसको जानता है मनुष्य शब्द जानता है मनुष्य वेद में आया और लोघ में आया दोनों में आया मनुष्य शब्द का अर्थ लोघ से आपने सीख लिया वेद से उसी को ही सीखा जा रहा है तो आप वेद से लोग में आया कहो लोग से वेद में गया कहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में ये एक ही शब्द का अर्थ कर रहा है इस स्थिति में वो परस्पर अपेक्षित प्रमाण नहीं माना जाता है और तात्पर्य करने के लिए आप यदि अनुमान करना चाहते हैं तो अनुमान के लिए संकेत नहीं मिलता तो क्या करना है सामान्य वेद का अर्थ जानकर विशेष अर्थ जानने के लिए वेद को ही प्रमाण मान के आगे बढ़ना पड़ेगा वो कैसा प्रमाण मानेंगे कार्यान्वित मान करके प्रमाण मानेंगे ये कहेंगे कि कोई भी शब्द क्रिया को ही उत्पन्न करता है क्रिया संबंध करता है तो ऐसा कोई शब्द आया तो उसकी क्रिया क्या है ढूंढ लो प्रकरण आदि से ढूंढ लो उसका अर्थ उसी के साथ संबंध करके करो इस प्रकार वहां उत्पत्ति का अधिकरण है वेद वित्तत्व अधिकरण है पौरुषेयत्व अधिकरण है लोक वेद इत्यादि अधिकरण है इन सब अधिकरणों का तात्पर्य बता रहे पूरा और इसलिए भाष्यकार ने इनका जो सब सूचना दिए दिया वहां इनके सब संबंध करके ये अर्थ करना पड़ेगा ये हम भी मानते हैं इस प्रकार से आंशिक रूप से वहां संशय हो गया कि वृद्ध व्यवहार आदि करने से वो सापेक्ष होगा कि निरपेक्ष होगा तो बोलते हैं निरपेक्ष ही है वेद सापेक्ष नहीं है वो सामान्य अर्थ ज्ञान के लिए लोक व्यवहार को लिया जाता है इतना ही और बाकी अन्यत्र कहते हैं लोकहा स्वतंत्र प्रमाणम ऐसा भी कहते हैं ये लोग व्यवहार लोग व्यवहार कहते हैं लोग हा यी न स्वतंत्र प्रमाण लोग स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता है वो शास्त्र के अनुसार रह के अर्थ के अनुसार प्रमेय के अनुसार रहने से ही वो प्रमाण होता है लोग को अलग प्रमाण मान करके उसके द्वारा प्रामाणिक नहीं माना जाता ये भी आगे आएगा भाष्यकार कहेंगे ये मीमांस भी मानते हैं लोग को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते यानी लोग में जो कहा उसके अनुसार वेद का अर्थ करना ऐसा नहीं होता ये मिलकर के होगा तद् तेषु पदारे ये सूत्रकार राधांदौर सिद्धांति की वृत्त है राधां ये निष्ठा रूप है राधांतित मैंने सिद्धांतित किया गया उसको सिद्ध कर दिया ऐसे ही निश्चय किया अब ये तदूता नाम क्रिया समामनाया चल रहे है ना सूत्र उसका अर्थ कर रहे तेज पदार्थेश भूता नाम वर्तमान नाम पदा नाम कार्य नाक्यार्थे नो जितने पद है लोग में से प्राप्त हुआ वेद में भी प्राप्त होता है ऐसे पदों का भूदानाम मान वर्तमान नाम, नाम पदान वर्तमान में जो पदम प्रयोग कर रहे हैं उन पदों का कार्येण वाक्यर्थे न, न तत्प्रतिपत्ति समापना कार्य के साथ मिला के अर्थ करना है कार्य के साथ कैसे मिलाएंगे वो वाक्य को देखेंगे वाक्य क्या करेगा वो क्रिया को दिखाएगा क्योंकि क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता क्यों वाक्य क्या वाक्य है ऐसा प्रश्न किया है? एक तिंग वाक्यम एक भी क्रियापद जहां हो उसको वाक्य कहा जाएगा ऐसे पतंजलि महर्षि कहते एक तिंग वाक्य एक तिंग मानो क्रियापद वो तिंगअ कोई भी रहे उसको वाक्य माना जाता है तो गच्छी बोले तो वाक्य है क्योंकि सहा गच्छी ऐसा आ जाता है सहा ग्राम गच्छी आ ही जाता है वो बोलने पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं तो ऐसा वाक्य कभी भी हो वाक्य होता है उसमें अर्थ जो आएगा क्रिया के साथ मिलकर के आएगा क्रिया के बिना नहीं आता इसीलिए वाक्यर्थ न तत्प्रतिपत्त्य अर्थत्व न तत्प्रतिपत्त्य अर्थ मान करके समामनाया समामनाय मान क्या है संभूय वाक्यन उच्चारण मिला करके वाक्य का उच्चारण करता तो आप जो है जो लोग लो से शब्दार्थ को जाना उस शब्दार्थ को मन में रखकर के जब वेद आप पढ़ेंगे उसमें जो शब्द आता है उसमें वाक्य देखेंगे वाक्य का क्रिया के साथ संबंध देखेंगे वो संबंध दे करके वाक्यार्थ निकालने के लिए समाननाएं करेंगे वाक्यार्थ निकालना ही समाननाएं है इस प्रकार से वाक्यर्थ को समझेंगे क्रिया के साथ संबंध करके क्रिया के साथ संबंध करके वाक्यार्थ समझना इतना ही उनका वाद है उनका फट है आगे एक एक पदस्प स्मृदार्थ से मिलिदार्थ से और देखिए कि वाक्यार्थ कैसे निकलता है अनेक पद है जिसमें तो एक एक पद का अर्थ जानना पड़ेगा ये प्रक्रिया एक एक पद, पद स्मृदार्थ से एक एक पद के द्वारा जिस अर्थ का स्मरण हो गया जैसा रामम ग्राम ओदनम पचती तो राम शब्द का अर्थ हो गया वो कर्ता में है प्रथमा में व्यक्ति ऐसा हो गया ओदनम द्वितीया में है हो गया पचती क्रिया है हो गया तो सारा मिला दिया एक एक पद का अर्थ ज्ञान स्मरण कर लिया मिली अर्थ से उसके बाद उसको मिला दिया मिलाने के बाद वाक्यार्थी निमित्तत्वा सब मिलकर के वाक्यार्थ ज्ञान होता अब इसमें भी स्फोटवाद नाम के एक बात है स्पोटवाद बोलते सही आदरणा एक पक्ष में इसमें है ये स्फोटवाद के विषय में भी आगे चर्चा आएगी देखो वाक्यार्थ ज्ञान ऐसे होता है वाक्यार्थ होता है बोलते हैं कि होता कैसे अब एक एक पदा आएगा उसका अर्थ तो बोलेगा उसके बाद वो चला जाएगा अब राम आया राम होगा आपने याद कर लिया था रामु, रामु, रामु, रामु, रामु, रामु, रामु, रामु, राम राम राम रामो राम मतलब प्रथम व्यक्ति आता करता है ये निश्चय हो गया वो अर्थात होने के बाद चला गया वो तो मर गया दूसरे क्षण में चला गया फिर उसके बाद ग्राम आ गया वो ग्राम आकर करके द्वित अभिव्यक्ति का अर्थ करके मर गया चला गया व्यक्ष आ गया वो भी आ गया अर्थ किया चला गया और एक एक पदा आया अर्थ किया चला गया अब वो वाक्या कैसे हुआ वो कोई भी जिंदा नहीं है ना वो तीनों आ गया चला गया उच्चारण कर लिया हो गया उच्चारण करने के बाद में फिर वो दूसरा तो रहता नहीं कहाँ रहता अभी हमने उच्चारण किया कहीं दिखाई पड़ता है ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता और आपके दिमाग में भी आएगा दिमाग ऐसा ऐसा है वो ट्यूबलाइट जैसा वो ऐसे ऐसे होता रहता है जलता रहता है और वो ऐसे ऐसे करते हैं, एक वो हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया ऐसा होता है एक बार सुन हो गया, गया। दूसरे बार दूसरा तीसरा बार तीसरा ऐसा होता है इसमें वे होते हैं ना दिमाग में ऐसे चलता है इसी में क्या है अब आपको अर्थज्ञान कैसे हो रहा है सुन समस्या ये है कि अनेक वाक्यों को मिला अर्थज्ञान तो धारणा कैसे हो अब ऐसे में इन्होंने एक स्पोट बात निकाल बोला की एक एक पद आता है अर्थ प्रकट करके मर जाता है बाद में स्पोर्ट नाम के एक तत्व तो निकलता इससे। है इससे स्पोर्ट बोलते हो उससे स्पूर्ण होना स्पूर्ण होना मतलब यही स्पोर्ट है वो मिला करके एक अलग चीज स्पूर्ण होकर के अर्थ को बताता है ऐसा वो कहते हैं लेकिन स्पोर्ट बात गलत है बाद में बताएं यहां तो दूसरा ही बोल रहे की वाक्यार्थ दी के लिए एक एक पद का अर्थ मिलाना पड़ेगा उसके बाद होता है पदार्थ प्रतिपत्ति अवांदर व्यापाराणी ही पदा वाक्यर्थम बोधअन्दीजी सूत्रार्थ उस सूत्र का यही अर्थ है कि पदार्थ प्रतिपत्ति के बाद एक एक पद का अर्थ जानने के बाद एक अवांदर व्यापार होता है अवांधर व्यापार बीच में जो व्यापार होगा उसके साथ पद मिलकर के वाक्यार्थ को बोध कराता अनेक पद मिला और वाक्यार्थ को बोध कराया बीच में अवानधर पेश हो गया ये अवानधर व्यापार ही वाक्य का अर्थ को समझाता है ऐसा हम बोलते हैं। भूतार्थ पर न शास्त्रता इतना भी सूत्रकार अनुमति महा अब और वापस उसी में जाते हैं आम निक्रियार्थ के मदद अन्य ये जो कहा ये कहा है उसी के बोल रहे हैं कि भूतार्थ पर न शास्त्रता कुल मिला के एक तत्व तो निकला हम ब्रह्मवादी क्या कहते हैं कि वेद वाक्य होता है अब ये पूर्व पक्ष क्या कह रहे हैं भूदार्थ पर तो किसी प्रकार निश्चय नहीं हो इतना जब मंथन करने उसके बाद क्या निकला कि कोई भी वाक्य का अर्थ करने के लिए क्रिया को लेना पड़ेगा और क्रिया जो है भूदार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं होता क्रिया तो कोई और अर्थ सिद्ध करता है इसलिए भूदार्थ पर कोई क्रिया आवश्यक नहीं होने से आपके ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला वाक्य नहीं मिलेगा वाक्यों को तो सारा क्रियापरक अर्थ में करना पड़ेगा वो हमारे सूत्रकार कहता है हमारे भाष्यकार कहते हैं हमारे वार्तिकार कहते हैं हमारे सभी आचार्यों ने ऐसे निश्चय किया और लोग में भी ऐसे देखा गया और व्याकरण में भी ऐसे कहा क्योंकि ये तिंग वाक्य हम करके उन्होंने पतंजलि भाष्य में ऐसे कहा महाभाष्य में तो एक तिंग वाक्य का मतलब क्या है तिंग मतलब क्रिया वो क्रिया ही होना चाहिए इसलिए क्रिया के बिना आप कौन सा ब्रह्म को सिद्ध करेंगे वो नहीं हो सकता आप छोड़ दीजिए आप वेद से तो आप ब्रह्म सिद्ध नहीं कर सकते बाकी कहीं से आप सिद्ध करना जैसा भी करना कर लीजिए किन्तु भूदार्थ पर न शास्त्र ये कह रहे कि भूदार्थ परग हो फिर वो शास्त्र हो ऐसा हो ही नहीं सकता इस अत्रा भी महा आम इत्यादि पहले भी आया ये सूत्र और भी आएगी कई बार आएगी अभियुक्त उक्त्या ये सारे विचार करने का अभियुक्त माने जो हमारे आचार्य होते हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ हित में कहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त अभियुक्त उत्या फलित अतः भाष्य में अतः पुरुष क्वचित विषय विशेष विशे विशे प्रवर्त क्वचि विषय विशेषा निवर्तयत विशे विशे शास्त्रम। इस प्रकार से पुरुष को कहीं लगाता है या कहीं से निवृत्त करता है प्रवृत्ति या निवृत्ति कराता है उसी को हम शास्त्र कहते हैं और वो नहीं होता है तो शास्त्र नहीं होता हाँ आगे ठीक है इष्टोपायो यागा विषय विशेषा अनिष्टोपायो हानादिर विधियोग विषय विशेष दो विषय विशे विशेष के बारे में भाषिकार कहा पहले तो इष्ट के लिए जो यागा करते हैं वो विषय है दूसरा अनिष्ट का निवारण करना विषय विधि निषेध कांड अर्थवत् कथम अर्थवादादी तथा इत्याशं और ठीक है विधि निषेध कांड का तो इष्ट और अनिष्ट का संबंध में अर्थवत्व हो जाएगा किन्तु अर्थवादादि का क्या तात्पर्य है तब कहते हैं तत्शेषतया तो अन्यूपयुक्त अर्थवादादि उसके शेष मान करके अर्थ लगाना चाहिए तथा वेदांता कि आयातम ठीक फिर भी ठीक है वेदांत का क्या तात्पर्य है आपके कथन के अनुसार तो बोलते तत्साम वेदांत नाम अभी तदेद अर्थवत्व हमारा ये कहना है इतना हमने आपको लंबा चौड़ा सुनाया इससे आप समझ लो कि वेदांत का भी यही तात्पर्य है वेद वेदांत को वेद मानना चाहते हैं वेद का भाग मानना चाहते हैं तब से तो यही तात्पर्य निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा कर्मशास्त्रे न सामान्य शास्त्रत्व ये वेदांत का भी कर्म शास्त्र के साथ सामान्यता है तथै तब तो क्या अर्थ निकलेगा प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व तत्शेषत्वर्थ तीन विकल्प मिलेगा तो आपका वेदांत को या तो प्रवर्तक मानो या तो निवर्तक मानो या तो अर्थवाद मान करके कर्मशेष मानो या प्रवर्तक निवर्तक शेष मानो स्तुय और निंदा रूप से ये तीन विकल्प में से कोई भी आप मान सकते हैं बाकी कोई भूतार्थवाद कुछ नहीं तब वेदांति पूछता है नु वेदांतु प्रतिष्ठा कामो रात्रि सत्रेणेद इदिवत भावात् च अभाव अयोगा न प्रवृत्ति पर अभी तो और लंबा विषय आगे ये तो रात्रि सत्र न्याय लाना पड़ेगा वो बोलते हैं वेदात अब देखो वेदांत को आप ऐसा मत करिए एक और रास्ता हम बताते हैं आपके वहां भी एकदेशी कहता है वेदांत की व्यवस्था एकदेशी कहता है कुछ सुंदर है तो वो क्या है वो मध्यम बन करके मीडियशन करना चाहता है कि इधर भी ना हो उधर भी ना हो झगड़ा बंद हो जाए तो ऐसा करके बीच में बोलता है कि न ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ढक करके भी हो सकता है जैसे वेदांत प्रतिष्ठा कामो रात्रि सत्र नहीं जेता अब एक रात्रि सत्र होता है अब रात्रि सत्र के बारे में समझना पड़ेगा रात्रि सत्र क्या होता है सत्र नाम का एक याग होता है एक सत्र नाम याग का नाम है याग विशेष का नाम सत्र सत्र का क्या है दूसरे दो दिन के कर्म से लेकर के हजारों दिन का कर्म तक होता है सत्र अनेक प्रकार के सत्र द्विरात्रेण यजेत त्रिरात्रेण यजेत चद्रात्रे न यजेत पंचरात्रे न ऐसे निकलता है ऐसा चलते एक हजार तक भी सत्र हो सकता है इसको कहते हैं सत्र ये सत्र का एक विशेष लक्षण है सत्र में क्या होता है कि अधक्षिणा सत्राणि भवंती ये सत्र में दक्षिणा नहीं देना पड़ता यह है इसमें विशेष दक्षिणा नहीं देना पड़ता क्यों दक्षिणा नहीं देना पड़ता क्योंकि इसमें यजमान और ऋतिक दोनों एक ही होते हैं जो यजमान बन, जो ऋतिक बनते हैं वही यजमान बन जाता है और यजमान ऋतिक अलग अलग नहीं होते इसलिए ये ब्राह्मण लोग करते हैं सत्र अलग अलग नहीं होता जो यजमान बना है वही ऋतिक भी काम करेगा एक दिन एक यजमान बनेगा दूसरा दिन दूसरा बनेगा ऐसा होता है सत्र गए इसलिए लोग कहीं आजकल सत्र शब्द का प्रयोग कर रहे ठीक मालूम है जो सिर्फ कर रहा है हाँ ये ये होता है इसमें दक्षिणा नहीं होते दक्षिणा कौन देगा क्योंकि ये ऋष्तिक बना हुआ वही यजमान है अब उसको आचार्य रूप से वर्ण करते हैं, बाद में यजमान रूप से भी वर्ण करते हैं। ऐसे में वो दोनों एक ही हो गया तो यजमान वृत्ति को दक्षिणा देना संभव नहीं है इसीलिए अधक्षिणा सत्राणी भवन कहा ठीक है हजार दिन तक है अभी इनमें जो सत्र होते हैं इसको इनका नाम है अभी अहीन मना अनेक दिनों में होने वाले कर्म को अभी करते अहीन कर्म बनते अच्छा इसमें अभी रात्रि शब्द आया ये रात्रि शब्द कोई अलग नहीं होता है यानी रात्रि में करो रात्रि से संबंध करो ऐसा नहीं है जैसा दिन में कहते हैं वैसी को भी रात्रि में करते जैसे हम कहते हैं सप्ताह सप्ताह बोलते हैं सात दिन को सप्ताह बोलते सप्ताह होता है इसी प्रकार सप्तरात्र भी बोल सकता है उसी सप्ताह को सप्तरात्र भी बोल सकते हैं तो रात्रि और दिन दोनों परस्पर पर्याय रूप से प्रयोग होता है यानी सप्ताह कहो तो भी दिन रात मिलाकर के साथ है और सप्ताह रात्र कहो नवरात्रि बोलते हैं नवरात्रि मतलब लोग कई लोग इसमें गलत होते नवरात्रि बोलने से लोग को हैं रात्रि में साधन करना है इसीलिए नवरात्रि बोला है ऐसा क्योंकि तो वो तो रात्रि शब्द प्रयोग किया वहां तो सप्ताह में दिन शब्द का प्रयोग करता है तो लोग बोलते हैं आह शब्द प्रयोग करने से दिन में करना है रात्रि शब्द प्रयोग करने से साधा अनुष्ठान रात में करना ऐसे भी गलत होते ऐसा नहीं है उसका उसका अर्थ है दिन रात मिला करके पूरा अनुष्ठान दिन रात मिला के ही होता है इसलिए रात्रि बोलो दिन बोलो दोनों का अर्थ क्या है दिन और रात ये मिला के इसलिए रात्रि शब्द से कोई विशेष अर्थ नहीं किंतु ये रात्रि सत्र में होता क्या है वो पूरा बताने के लिए टाइम नहीं है लंबा हो जाएगा ये रात्रि सप्त में यह रात्रि सत्र न्याय को बोलते हैं इसमें कोई फल कथन होता है लेकिन विधि का संबंध नहीं दिखता ऐसा होता है क्योंकि पहले सिद्धांत ने एक वाक्य कहा था कि हमारे वेद क्या ब्रह्म को जानने से सर्व क्लेषावहानी ही ये कहा था फल होता है फल होने के कारण आपको ब्रह्म का प्रतिपादन वेद में है ये मानना पड़ेगा ऐसा कहा था उसके ये संबंध करके बोल रहे मैंने फल का होने से विधि नहीं है तो कुछ व्यवस्था बन जाती है उसको कहते रात्रिशत्र न्याय वो कहा से करते हैं फल कथन अर्थवाद में होता है अर्थवाद में फल कथन रहेगा उस फल फा, कथन से विधि की कल्पना करते हैं रात्रि सत्र न्याय ऐसा किया जाता है वो उस प्रक्रिया का नाम है रात्रि सत्र न्याय तो सीधा सीधा विधि नहीं मिलता किंतु फल कथन मिलता है तो फल कथन कहाँ मिल रहे हैं? अर्थवाद में मिल रहा है तो अर्थवाद में जो फल कथन मिल रहा है उस फल कथन को लेकर विधि के कल्पना करके यज्ञ किया जाता है उसका नाम रात्रि सत्र है ऐसा यहाँ भी करना चाहिए ये कर रहे हैं तो उसमें ये मध्यस्थ जो एकदेशी बोलता है ऐसा यहां विधि नहीं मिल रहा है विधेय नहीं मिलता इत्यादि विधेय अभाव आद ऐसे विधेय नहीं मिल रहा है नहीं मिलने से नियोज्य अभाव नियोज्य भी नहीं मिलेगा नियोग का विषय नहीं मिलेगा विधि आयोग तब विधि आ... विधि का संबंध नहीं बनने से न प्रवृत्त्यादि परत्व वेदांत प्रवृत्तियादि पर नहीं हो सकता रात्रि सत्र न्याय यहाँ नहीं लगा सकते कि यहाँ क्या यहां तक का कथन से ये स्पूरित होता है कि तीसरे विकल्प में अब अर्थवाद से सफल मान सफल जो अर्थवाद है उसको लेकर के विधि की कल्पना करके कर्म में प्रवृत्त ब्रह्म को करो ये अर्थ निकलता है तो उसके विरुद्ध में ये पूर्वक है सब कर्मकांड से तो उसको संबंध करके बोल रहे तो क्योंकि वहां तो ऐसा होता है रात्रि सत्र न्याय में ऐसा होता है क्योंकि वहां विधेय है नियोज्य है अधिकारी है सब कुछ है वहां हो जाएगा किंतु यहां ऐसा नहीं हो सकता यहां नियोज्य और विधेय नहीं होने से नहीं होगा क्योंकि स्वरूप को बोल रहा है कहां कहा नियोज्य कहा विधेय होगा ये नहीं होने से यहां ब्रह्म में नहीं होगा ये कहना चाहते अब वो प्रभाघर क्या मानता है सारे उपनिषद वाकियों को अर्थवाद मानता है अर्थवाद मानता है और फल भी मानता है फल तो हम भी मानते हैं सारे उपनिषद ज्ञान का फल है तो ये दो चीज तो यहाँ प्राप्त हो गया तो दो प्राप्त होने पर विधेयक हो जाएगा ये उनका पक्ष है तो इसके लिए यहां विरुद्ध में कर रहे हैं ये होने पर भी विधेयक नहीं है रात सत्र न्याय यहाँ नहीं लगा सकते शास्त्रत्व तेषाम अभी चलो ये पंगी थोड़ी सी बच गया उसके ऊपर शास्त्रत्व तेषाम अभी विधि परत्व ध्रव्य यात्री सत्र न्याय नियोज्य विशेष लाभ आत्मधेयश्च अग्निहोत्रादिवत विधेयत्वि द्वारा वेदाता प्रवृत्ति पर एकदेशी ने ऐसी संज्ञा किया तो उसके उत्तर में पूर्व पक्ष क्या कह रहे है? ऐसी बात नहीं है आप देखो आपके वेदांत को शास्त्र मानते हैं तो नहीं मानते हमारा ये कथन आप वेदात को शास्त्र मानते हैं यदि ऐसा मानते हैं तो तेजा भी विधि पे ध्रउ तब तो वो शास्त्र होने के नाते निश्चय ही विधि का विषय होगा उसके बिना शास्त्र कैसे हो सकता इसीलिए रात्रि सत्र न्याय नियोज्य विशेष लाभ इसीलिए रात्रि सत्र न्याय से हम विशेष नियोज्य को कल्पना करेंगे वाह क्योंकि रात्रि सत्र न्याय में ये छूट दिया है कि विधेयक नहीं होने पर विधेयक की कल्पना की जाती है क्योंकि फल का है तो कर्म कह बिना फल कैसे होगा तो रात्रि सत्र न्याय से नियोज्य विशेष लाभ हो जाएगा कोई नियोज्य विशेष वहां है कल्पना करेंगे आत्मधिय अब आपका आपकी समस्या क्या है कि ये ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान हो जाता है आत्मज्ञान होना कोई विशेष विधेय का विषय नहीं है ये आप कहें कहेंगे वेदांती कहेंगे तो उसके उत्तर में कह रहे हैं प्रभाकर कह रहे हैं आत्मधियत् जो आत्मज्ञान है ना ये अग्निहोत्राधिपत विधेयक इसमें क्या इतना आप इसमें रिगड़ रहे हो कि आत्मज्ञान क्या है अग्निहोत्र के समान विधेय नहीं हो सकता है क्या क्योंकि आत्मान उपासीता आत्मान उपास है तो उपासना करो बोलता है इसमें आपको इतनी क्या हानि हो रही है की आत्मा को उपासना करो इसको हम विधेयक नहीं मान सकते ऐसा मत कहिए यह अग्निहोत्र आदि के समय विधेय हो जाएगा वो कहते हैं नित्य उपासना करो जैसा अग्निहोत्र जैसा अग्निहोत्र को ही करो इसका मतलब क्या नित्य अग्निहोत्र करोगे या अग्निहोत्र छोड़ नहीं सकते इसी प्रकार आत्मान में उपासिता मानो बाकी कुछ नहीं करो आत्मा का ही आत्मा की ही उपासना करो ये नित्य करने के लिए बोल रहा है इसीलिए अग्निहोत्र आदि के समान नित्य कर्म जैसा मानकर आत्मज्ञान हो सकता है विधेयत्व विधि द्वारा विधेयक होने के कारण ये विधेयक बन गया कौन आत्मज्ञान आत्मजान विधेय है अग्निहोत्र के समान विधि द्वारा वेदांत आनाम प्रवृत्ति आदि पर विधि के द्वारा वेदांत की प्रवृत्ति हो जाएगी कैसे आपने कल्पना किया यात्री सत्र न्याय थे फल है अर्थवाद है और तो उसका विधेय होना चाहिए और विधेय वाक्य भी मिलता है वो विधेय वाक्य अभी बोला नहीं है वो मन में रखा है और प्रभाव बात नहीं बोलेगी विधेय वाक्य दो मिलता है आत्मान में वो बात वाक्य मिलता है वो अभी वो अपना जो है अस्त्र निकाला नहीं है वो बाध से निकालेंगे निकालेंगे फिर उसके ऊपर लंबा चर्चा चलेगा की उपासधा का क्या अर्थ है क्या आत्मा को कैसे से उपासना करना आता है यहाँ तक पहुंचा दिया कि होना चाहिए ऐसा पहुंचाने पर फिर हाथ का आगे लगाना पड़ेगा इस दृष्टि से ओर